आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूं मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है मित्रा वरुण बोले सुंदरी तुम्हारे इस धर्म अनुरोध से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कोलासु के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया दुर्दर्श कोलासु जब युद्ध के लिए प्रस्थित हुए तब देवताओं का यह महान शब्द गूंज उठा ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं इनके हाथ से आज धंदु अवश्य मारा जाएगा पुत्रों के साथ वहां जाकर वीरवर कोलास सुने समुद्र को खुदवाया खोदने वाले राजकुमारों ने बालू के भीतर धंदु का पता लगा लिया वह पश्चिम दिशा को घेरकर पड़ा था वह अपने मुख की आग से संपूर्ण लोकों का संहार सा करता हुआ जलका शोत बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदयखाल में समुद्र में ज्वार आता है उसकी उत्ताल तरंगे बढ़ने लगती हैं। उसी प्रकार वहँ जल का वेग बढ़ने लगा। कोलाश्् के पुत्रों में से तीन को छोड़कर सेष सभी धुंदु की मुखाक नी जलकर बस्म हो गए। तदंतर महातेजस्वी राजा को लाश उस महाबली धुंदु पर आत्ररमण किया वे योगी दे, इसलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रवाहित होने वाले जल को पी लिया और आग भी बुझा दिया फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महर्षि उत्तंक का दर्शन किया उत्तंक ने उन महात्मा राजा को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित न सकेंगे धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तथा अंत में स्वर्ग लोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक प्राप्त होंगे धोंधुमार के जो तीन पुत्र युद्ध से जीवित बच गए थे उनमें दृढ़ास सबसे जेष्ठ थे और चंद्रास तथा कपिलास थे उनके छोटे भाई थे दृढ़ास के पुत्र का नाम हरयश्वथा था हरयश्रका पुत्र निकुंभ हुआ जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था निकुंभ का युद्ध विशारद पुत्र संघतास तथा संघतास के दो पुत्र हुए अकृशास और प्रशास उसकी हिमौती नाम की एक कन्या भी हुई जो आगे चलकर द्वति के नाम से प्रसिद्ध हुई उसका पुत्र प्रसेनजीत हुआ जो तीनों लोकों में विख्यात था प्रसेनजीत ने गौरी नामक वाली पतिव्रता स्त्री से विवाह किया था जो बाद में पति के श्राप से बहुधा नाम की नदी हो गई प्रसेनजीत के पुत्र राजा योनाश हुए योनाश के पुत्र मानधाता हुए जो त्रिवर्ण विजयी थे शशबिंदु की सुशीला कन्या चैत्ररथी जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था मानधाता की पत्नी हुई इस भूतल पर उनके समान रूपवती स्त्री दूसरी नहीं थी बिंदुमती बड़ी पतिव्रता थीं वह 10000 भाइयों की जेष्ठ भगनी थीं मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुत्स और राजा मुचकुंद ये दो पुत्र उत्पन्न किए पुरुकुत्स के उनकी स्त्री नर्मदा के गर्भ से राजा त्रसदस्य उत्पन्न हुए उनसे संभूत का जन्म हुआ संभूत के पुत्र शत्रुदमन तदनमा हुए राजा त्रधन्नो से विद्वान त्रैयारूण हुए उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी उसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया बाल स्वभाव कामा शक्ति मोह साहस और चंचलता बस उसने ऐसा कुकर्म किया था जिसका अपहरण हुआ था वह उसके किसी पूर्ववासी की कन्या थे इस अधर्म रूपी शंखु कांटे के कारण कुपित होकर त्रैयाऋण ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया उस समय उसने पूछा पिताजी आप के त्याग देने पर मैं कहां जाऊं पिता ने कहा ओ कुलकलंग जा चांडालों के साथ रह मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है यह सुनकर वह पिता के कथना अनुसार नगर से बाहर निकल गया उस समय महर से वशिष्ट ने उसे मना नहीं किया वह सत्यवत चाणडाल के घर के पास रहने लगा उसके पिता भी वन में चले गए तदंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंंद कर दी महा विश्वामित्र जी उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वैं समुद्र के निकट Bhari tafasja kar rahe te Unki patemii Akal grust ho Apanne magele aurast putr rasti Daldi, di Aur šeish pariwar ke bharan porsan lekar Usse bäech diya kumar sahti vrat Vikra Dekha Iske gale rasti budhi Tab Us dharmatma Dayakarke, daya karke Maharshi visvamitr Ke और स्वयं ही उसका भरण पोषण किया ऐसा करने में उसका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना महर्षिकावः पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महा तपस्वी गालो के नाम से प्रसिद्ध हुआ राजा सगर का चरित्र तथा इच्छाक वंश के मुख्य-मुख्य राजाओं का परिचय लोम हर्षण जी कहते हैं राजकुमार सत्यव्रत भक्ति दया और प्रतिज्ञावश विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए उन्होंने सत्यव्रत से इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा राजकुमार बोला मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में चला जाऊं जब अनावरष्टिका भय दूर हो गया तब विश्वामित्र जी उसे पिता के राज्य पर आविष्ट करके उसके द्वारा यज्ञ कराया वे महा तपस्वी थे उन्होंने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते-देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्ग लोक में भेज दिया उसकी पत्नी का नाम सत्यरथा था वह कैकेयी कुल की कन्या थी उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वे सम्राट कहलाए हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था रोहित के हरित और हरित के पुत्र चंचु हुए चंचु के पुत्र का नाम विजय था वे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजय कहलाए विजय के पुत्र राजा रुरुक् हुए जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे रुरुक् के वृक् ब्रिक के वाहु वाहु के सगर हुए वे गर् अर्थात विष के कारण प्रकट हुए थे इसलिए उनका नाम सगर हुआ उन्होंने वृगवंसी और व मुनि से आगनेय अस्त्र प्राप्त कर तालजंग और हैह है नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की फिर शक पल्लव तथा पारदों के धर्म का निराकरण किया मुनियों ने पूछा सगर की उत्पत्ति घर के साथ कैसे हुई उन्होंने क्रोध में आकर शक तथा महातेजस्वी क्षत्रियों के कुलोचित धर्म का निराकरण क्यों किया यह सब विस्तार पूर्वक सुनाइए लोमहर्षण जी ने कहा राजा वाहु वेसनी थे अतः पहले हयहय नामक क्षत्रियों ने ताल जंगों और शकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया यवन पारद कंबोज तथा पल्लव नाम के गणों ने भी हयहयों है के लिए पराक्रम दिखाया राज छीन जाने पर राजा बाहु दुखी हो पत्नी के साथ वन में चले गए वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए बाहु की पत्नी यादवी गर्भवती थी वे भी राजा का सहगमन करने को प्रस्तुत हो गईं उन्हें उनकी सौत ने पहले से ही जहर दे रखा था उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर अरुणो पति के साथ भस्म हो जाने का विचार किया ब्रघवंसी और वह मुनि को उनकी दशा पर बड़ी दया आई उन्होंने रानी को चीता में जलने से रोक दिया उन्हीं के आश्रम में वह गर्भ जहर के साथ ही प्रकट हुआ वहीं महाराज सगर हुए और वने बालक के जात कर्म और संस्कार के वेद शास्त्र पढ़ाए तथा आग्नेय अस्त्र भी प्रदान किया जो देवताओं के लिए भी दुषह है usi se sagar ne hai hai vanshik kshatriyon